आपने आश्चर्यों की बातें तो बहुत सुनी होंगी बीबीसी की वर्षांत प्रस्तुति में आज मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से जो अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं थी जी हाँ शकुंतला देवी अद्भुत प्रतिभा की धनी शकुंतला देवी का मस्तिष्क किसी कंप्यूटर और कैलकुलेटर से कम नहीं था वो चुटकियों में बड़ी बड़ी गणनाएं कर दिया करती थी उन्नीस में उनका नाम गिनी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया अमेरिका में उन्नीस में शकुंतला देवी ने कंप्यूटर से मुकाबला किया और इसमें 18 करोड़ इक्यासी लाख बत्तीस हजार पाँच का घनमूल बताकर जीत हासिल की थी इसी साल 21 अप्रैल को शकुंतला देवी का तिरासी वर्ष की आयु में बैंगलोर में निधन हो गया उन्नीस में शकुंतला देवी बीबीसी के लंदन दफ्तर आई तो ओंकार नाथ श्रीवास्तव ने उनसे बात की थी जी। जी। और आपको यहाँ के पश्चिम के अखबार ह्यूमन कंप्यूटर कहते हैं लेकिन अभी हमने यहाँ एक टेलीविजन प्रदर्शन देखा जिसमें एक तरफ शकुंतला देवी थी और एक तरफ कंप्यूटर था सवाल सामने रखा गया और शकुंतला देवी ने कंप्यूटर के पहले उसे हल कर दिया शकुंतला जी ये बताइए कि जब आपने कंप्यूटर को मात दे दी उससे अच्छा काम करके दिखाया तो आपको ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाना अच्छा लगता है क्या <laughs> मैं क्या बताऊं? <laughs> मैं तो समझता हूं कि अगर भारत कभी कंप्यूटर बनाए तो जी. उसे अपने कंप्यूटर का नाम शकुंतला रखना चाहिए <laughs> हो सकता है <laughs> अच्छा आप बताइए कि कैसे आपकी ये दिलचस्पी पैदा हुई कैसे आपने शुरू किया ये अपना आश्चर्यजनक प्रदर्शन तो <laughs> मुझे तो ठीक याद नहीं है अच्छा मैंने तीन साल की उम्र से ये सब चीज कर सकती हूँ तीन साल की उम्र से साल की उम्र से हाँ जी यानि कि आप लिखने पढ़ने के लायक नहीं हुई थी और तभी से ये कर रही हैं हाँ जी तो सबसे पहले आपकी प्रतिभा को देखा किसने ऐसे <laughs> ही पड़ोसी लोगों ने देखा पड़ोसी लोगों का बच्चे मेरे पास आते थे हाँ? अपना होमवर्क बनवाने के लिए तो वो जाके अपना माँ बाप के पास बोलते थे अच्छा। कि ये बच्चे जो है बहुत जल्दी से दिमाग में सब कुछ कर देती है अच्छा ऐसे ही बहुत पब्लिसिटी हो गया ना जहाँ हम रह, लोग रहे अच्छा तो कोई आपको याद है क्या पहला सवाल आपने क्या हल किया था क्या सवाल था वो ऐसे तो कुछ छोटा सा मल्टीप्लिकेशन होगा गुणाकार, गुनाकार हाँ। ऐसे जोड़ना ऐसा कुछ जोड़ना अच्छा तो ये आपने पहली बार किया जी हाँ इसमें फिर और बढ़ोतरी किस तरह से होती रही <laughs> जरा उसको समझाना मुश्किल है लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है नंबर आंखों को देखने से मुझे बहुत दिल खुश हो जाती है अच्छा है ना? हाँ। इसलिए मैं जब आंखों को देखती हूँ हाँ। अपने से मेरे दिल में हाँ। <laughs> कुछ मेरे मन में हिसाब का हो जाता है यानी कि कोई अंक आप देखती हैं, तो क्या उससे क्या आपके मन में क्या बात पैदा होती है समझाना तो जरा मुश्किल है नहीं जैसे मान लिया मैं एक अंक हाँ, सामने रखूँ वन जीरो वन सिक्स सेवन थ्री मान लिया ये नंबर है हाँ, ये आपको क्या कोई मतलब लगता है कुछ कुछ बात मालूम होती है नहीं जरा मुझे जब कॉन्सेंट्रेशन होती है अच्छा तो उसका हाँ, उस नंबर के साथ बहुत कुछ मैं कर सकती हूँ अच्छा इसका क्यूब रूट निकाल सकती हूँ स्क्वायर रूट निकाल सकती हूँ अच्छा जो भी कर सकती हूँ लेकिन उसमें आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ता है कंसंट्रेट तो जरूर करना पड़ता है थोड़ी देर तक अच्छा कंसंट्रेट जब आप करती हैं तब क्या होता है कुछ नहीं होता ऐसे चाय पी लेती हूँ फ्रेंड्स के साथ बातचीत करती हूँ लेकिन मुझे मालूम है की मुझे ये सवाल का जवाब निकालना होगी आधा घंटे में एक घंटे में ऐसे अच्छा। ही मन में सोचना पड़ती है ऐसा नहीं कि मैं आंखें बंद करके कमरे में बंद करके बैठ जाऊं। ऐसा तो मैं कुछ नहीं करती तो आपको थोड़ा वक्त लगता है इसको करने में लेकिन उसका जो स्टेप जो कहते हैं हाँ गणित में तो वो नहीं आप करती हैं मन में? हाँ करती हूँ भी करती हूँ अच्छा। उस दिन मेरे प्रोग्राम टेलीविजन में होता लंदन में मैंने ये एक सवाल का जवाब भी दी और उसका स्टेप्स भी दे दिया हमने अच्छा जी लेकिन स्टेप्स तो बिना स्कूल में सीखे कैसे आ गए आपको यही तो बात है ना <laughs> <laughs> मैं अंग्रेजी भी बोल सकती हूँ लेकिन मैंने स्कूल में तो कुछ नहीं पढ़ा अच्छा स्कूल में पढ़ा ही नहीं बाद में कुछ नहीं पढ़ा मैंने अच्छा. अंग्रेजी में नॉवेल्स भी लिखा है लेकिन हमने कभी स्कूल में नहीं पढ़ा अच्छा. तमिल में हमने हाँ. स्टोरीज लिखा है हमने तमिल भी नहीं पढ़ा <laughs> यानी भाषा भी आपको इस तरह से आ गई है नहीं भाषा का बात ऐसा है ना बात करते करते मुझे प्रैक्टिस हो गया ये बात है हिंदी मुझे पढ़ना लिखना तो नहीं आता लेकिन मैं बात कर लेती हूँ लेकिन आ, ऐसा है कि कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं ऐसे ही प्रैक्टिस से आ जाता है अच्छा आपने कब से अपना प्रदर्शन शुरू किया <laughs> मैं जब छोटी लड़की थी तीन साल की लड़की थी अभी लगभग मेरा उमर पौने चार था तब अच्छा। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में पहला प्रोग्राम दिया अच्छा और बाद बात त्रिजनापल्ली जानते होंगे साउथ इंडिया में वहाँ मैंने एक प्रोग्राम दिया साढ़े चार साल की होंगी सेंट जोसेफ कॉलेज में उसकी बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम दिया और बनारस यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्सिटियों में मुझे मैंने याद है मैंने बचपन में आपकी तस्वीर देखी थी अच्छा मैं भी बच्ची हूँ जी न बिल्कुल बेबी शकुंतला आपको कहा जाता हाँ ठीक है अभी तो मैं बेबी नहीं हूँ मेरी ही बेबी है एक अच्छा शकुंतला जी आप तो इस सिलसिले में बहुत बड़े बड़े लोगों को आपने एकदम चमत्कार कर दिया होगा जी कौन कौन बड़े बड़े लोग लोगों ने देखा आपका ये प्रदर्शन गवर्नर लोग प्रेसिडेंट लोग जी प्रेसिडेंट तुमको अब्दुल रहमान उन्होंने देखा है जी मिसेज इंदिरा गांधी ने मेरे चमत्कार को देखा है जी प्रेजिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ना जी हाँ उन्होंने भी देखा है बहुत से बड़े बड़े लोगों ने देखे उनका आशीर्वाद मुझे दिए है चंद्रशेखर वेंकट रमन के पास भी आप गई हाँ थी देखा था देखा था उन्होंने हाँ कुछ कहा उन्होंने मुझे उनका ब्लैसिंग दिया ब्लैसिंग दिया हाँ जी हाँ। हाँ। कुछ वैज्ञानिकों ने कभी क्या आपके माइंड को एनालाइज करने की कोशिश की वो लोग तो मुझे बहुत सताते हैं जहाँ भी मैं जाऊँ मुझे इतना सवाल पूछते है मैं क्या करूँ मैं डरती हूँ लोगों से आजकल लेकिन तो भी आपको कुछ ये नहीं सूझता कभी कि भाई ये भगवान ने क्या आपको दे दी है एक ऐसी सूझ जो कि आप समझा नहीं सकतीं लेकिन दिखा सकती है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है <laughs> कभी कभी हैरान होती हूँ लेकिन आदत हो गया ना बचपन से जी, मुझे जी, ये आदत हो गया इसलिए मैं तो मैं तो ऐसे ही बहुत एवरेज हूँ सब चीज में <laughs> अच्छा कभी क्या ऐसा भी होता है की कोई ऐसा कठिन सवाल आ जाए कि आपको ज्यादा जोर आपके दिमाग पर पड़ जाए ऐसा होता है कभी कभी मुझे दो घंटा तलक प्रोग्राम देना पड़ती है इधर उधर तभी बहुत परेशान हो जाता है बहुत स्ट्रेन हो जाता है ऐसे ही तो होगा ना हाँ। जो दिमाग का काम है तो हाँ। उसमें परेशान बहुत ज्यादा होती है आ, आप तो भूल गई होंगी अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको आप ही का एक किस्सा सुनाऊ संस्मरण बात है दिल्ली की और आप एक प्रदर्शन देने के लिए आई थी आकाशवाणी में और उस समय जो आकाशवाणी के महानिदेशक थे श्री जगदीश चंद्र माथुर वो भी मौजूद थे और एक महिला ने अपने बच्चे का तारीख बता करके जन्मदिन पूछा जी। और आपने खट से मेरा ख्याल है कि आधे मिनट से भी कम समय में आपने बता दिया अच्छा जब बता दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो नहीं है <laughs> और तो आपने कहा आर्युष्योहर अच्छा? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो माँ हूं मैं तो जानती हूँ और उनको जरा सा संकोच भी हुआ कि आपका प्रदर्शन गड़बड़ हो रहा था तो मुझे याद है आपको करीब दो मिनट आपने समय लिया जी। और मुझे अच्छी तरह से याद है आपका चेहरा एकदम लाल हो गया आप गुस्से से एकदम कांपने लगी और आपने कहा अंग्रेजी में कि अगर मेरा बताया गलत हुआ तो मैं एक तुमको इनाम दूंगी और इस वक्त बड़ा सन्नाटा छा गया सारे हॉल में लोग शांत हो गए कि पता नहीं अब क्या होगा उसी वक्त हमारे आकाशवाणी के जो बड़े बाबू थे हाँ। वो भाग करके गए और उनके पास पुराने कैलेंडर रखे हुए थे और वो कैलेंडर ले आए और उनको देखने का समय नहीं मिला था वो कैलेंडर उसी वक्त उलट करके देखा गया कोई आठ नौ साल पहले की अच्छा, तारीख थी और आपकी बात सही निकली अच्छा <laughs> बहुत अच्छा <laughs> तो ऐसी घटनाएं कुछ और भी हैं ये तो एक मेरा संस्मरण था <laughs> आपको सामने पा करके मुझे याद आ गया कोई और भी ऐसे संस्मरण हैं आपके क्या बहुत कुछ होता है ऐसे <laughs> तो कोई सुनाइये हमको अगर याद हो तो ऐसे ही उस दिन एक न्यूज का रिपोर्टर आया था जी उसने कुछ हमको आंक दिया चार आंक और दूसरी तरफ चेक हाँ? इसको गुना कर करने के लिए बोला हुँ. मैंने उसको जवाब दिया जी. उसने बोला नहीं ये तो इनकरेक्ट है अच्छा मैंने इसको घर से इलेक्ट्रिक कैलकुलेटिंग मशीन में बना के लेके आया हूँ अच्छा ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है बोला जी. फिर मैंने उसको चैलेंज कर दिया अच्छा तो हम लोगों ने साथ गयी एक पास में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में उसी अखबार का अकाउंटिंग डिपार्टमेंट था जहाँ हम लोग गयी और वहाँ उसको चेक किया तो हमारा नंबर सही निकला उसका नंबर गलती था <laughs> ये तो बहुत मशहूर अखबार है लंडन तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आपकी बात गलत भी निकली हो अभी तक तो हुआ नहीं अभी तक नहीं कल हुआ। की बात क्या जाने <laughs> <laughs> नहीं शकुंदाला जी मुझे तो पूरा विश्वास है आप में पूरा विश्वास है मुझको आपकी बात गलत कभी नहीं निकलेगी लेकिन बस मुझको चिंता सिर्फ इसी बात की है कि इतनी विलक्षण प्रतिभा को पास क्यों नहीं हो सकती है <laughs> मुझसे पूछने से, से मैं क्या बता सकता हूँ <laughs> आप कभी नहीं सोचती हैं कि किसी तरह से अगर आपका आपकी ये बात किसी और में भी आ जाए हो सकता है हमारा से भी बढ़कर प्रतिभा शाली कोई होगा जी कोई पैदा होगा कल हाँ, दस साल की बाद, जी, ये सौ साल की बात हो सकता है मैं हाँ, तो ना नहीं कह सकती जी तो, लेकिन अभी तक तो मैंने मेरा मुलाकात किसी से नहीं हुआ अच्छा ये जो आप प्रदर्शन करती हैं क्या ये आपने अपने जीवन का एक तरीका बना रखा है नहीं नहीं मेरे हस्बैंड तो मुझे मना करते <laughs> नहीं मना नहीं करते मुझे में करते है अच्छे तरह से अच्छा अच्छा मुझे प्रोग्राम देके जीवन, जीवन निभाने के लिए कोई जरूरत नहीं है अच्छा मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये एस ऑफिसर है जी। और हमको अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं तो ये आपकी हॉबी भी है। हमारे हस्बैंड भी मेरे टैलेंट को बहुत एडमायर करते हैं इसलिए कभी कभी उनको भी बहुत पसंद है की मैं दुनिया में चार जगह जाऊँ और हिन्दुस्तान का नाम ऊंचा करूँ इसीलिए मैं ऐसा टूर में आती हूँ तो आपने जाहिर है की भारत का नाम बहुत जगह फैलाया है कितने देशों में आप गई है मैं अभी तक तो लगभग 120 देशों में एक सौ बीस देशों में एक सौ बीस मैं तो समझता हूँ कि आपकी जो विलक्षण स्मृति शक्ति है उसमें शायद 120 देशों के नाम भी आप गिना सकती रशिया चाइना जोड़कर सारी दुनिया सारी दुनिया आपने घूम चुकी है सारी दुनिया में भारत का नाम उज्जवल करने वाली श्रीमती शकुंतला देवी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद